ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के पांचवें अधिकरण का विचार चल रहा था इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हुआ है द्वितीय सूत्र का विचार प्रारंभ होना है प्रथम अध्याय प्रथम पाद और पाद क्रम से सूत्र है छठवा और अधिकरण क्रम से इस अधिकरण का दूसरा सूत्र पांचवें सूत्र से शुरू हुआ है पांचवा अधिकरण पहले चार अधिकरण एक एक सूत्र के ही थे जिज्ञासा अधिकरण में एक सूत्र था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम अधिकरण में द्वितीय अधिकरण में जिसे कहा जाता है जन्मादि अधिकरण उसमें भी एक ही सूत्र था जन्माद्यतः वो द्वितीय सूत्र है और तृतीय सूत्र अधिकरण का नाम है शास्त्र यौनित्व अधिकरण उसमें भी एक ही सूत्र था शास्त्र यौनित्वात चौथे अधिकरण का नाम है समन्वय अधिकरण उसमें भी एक ही सूत्र था तत्तु समन्वयात् तृतीय अधिकरण तथा चतुर्थ अधिकरण का भाष्कार भगवान ने दो प्रकार से विचार किया इसलिए दो दो वर्णक आए वहां पर प्रथम वर्णक और द्वितीय वर्णक लेकिन सूत्र तो एक ही एक था तो इन चारों अधिकरणों का विचार पहले भाष्य रत्न प्रभा टीका के अनुसार हम लोग कर चुके हैं पंचम अधिकरण का विचार भी प्रारंभ हो गया था पांचवे सूत्र से पंचम अधिकरण प्रारंभ होता है उसका नाम है इक्शत्य अधिकरण पांचवे अधिकरण का नाम है इक्शत्या अधिकरण वो पांचवे सूत्र से प्रारंभ हुआ इसमें हैं कुल सात सूत्र वो हो जाएंगे ग्यारहवे सूत्र तक सात सूत्र हो जाएंगे ना पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये जो सात सूत्र हैं पाद के वो हो जाएंगे इक्त्या अधिकरण के सात सूत्र एक अधिकरण इन सात सूत्रों से पूरा हो जाएगा ग्यारहवें सूत्र तक इक्सत्य अधिकरण चलेगा इसमें से हो गया है प्रथम सूत्र का विचार तो जो द्वितीय सूत्र है जिनके पास हमारी पुस्तक है जो मेरे पास है तो उसका तो पृष्ठ नंबर है 108। सौ आठ जो द्वितीय सूत्र प्रारंभ होना है जो मेरे पास पुस्तक है बाकी देख सकते हैं अलग अलग पुस्तक जिनके पास होगी वो भाष्य में क्षिकरण के द्वितीय सूत्र का अवतरण जो भाष्य है वो शुरू हो रहा है अत्र आह यदम इत्यादि से वहां से शुरू होना है आज का पाठ तो चार सूत्रों में तो एक प्रकार से बता दिया गया कि चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण है उपनिषदों का समन्वय जगत कारण चेतन ब्रह्म में होने से चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण है ये जब चतुर्थ अधिकरण तक निश्चित हुआ तो सांख्य जो जड़ प्रधान को जगत का कारण मानते हैं अन्य लोग भी ब्रह्म से अतिरिक्त परमाणु आदि को जगत का कारण मानने वाले उन्हें जगत का कारण चेतन ब्रह्म ही है यह वैदिक सिद्धांत स्वीकार्य नहीं होगा यदि इस सिद्धांत को मानेंगे तो उनका जो सिद्धांत है उसका उच्छेद हो जाएगा इसलिए यहां पर ब्रह्म कारणवाद से अतिरिक्त जितने भी जगत के कारण को ब्रह्म से अतिरिक्त मानने वाले वे पूर्व पक्षी बनकर के सामने आएंगे और जो वेदांत का समन्वय बताया गया उपनिषदों का समन्वय बताया गया अद्वैत में चेतन ब्रह्म में उसका विरोध करेंगे इसलिए सांख्य आए विरोधी बनकर के पंचम अधिकरण में ब्रह्म सूत्र में स्थान स्थान पर वेदांति के विरोधी पूर्व पक्षी बनकर के सांख्य आते हैं कई अधिकरणों में तो पंचमाधिकरण में भी सबसे पहले चेतन ब्रह्म कारणवाद का विरोध करने के लिए उपस्थित हो गए सांख्य और उन्होंने ये कहा कि जगत का कारण प्रधान है और ऐसा कौन बता रहा है वेद बता रहा है। कहा कौन सा वेद तो छांदोग्य उपनिषद का छठवाध्याय जिसका प्रारंभ है सदैव सौम्य इदमग्रासित से तो सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत्पदार्थ सांख्यों के अनुसार प्रधान है और वही जगत का कारण है जो असृजत इसमें शब्द से सत को ही लेना है और सत पदार्थ है सांख्यों के अनुसार प्रधान तो तत्ने यानी प्रधान ने तेज को बनाया इत्यादि तेजाधिक क्रम से जगत को बनाया सत्पदार्थ ने यह छांदोज्य उपनिषद का छठवां अध्याय बता रहा है और वो सत्पदार्थ हमारा प्रधान है ऐसा यदि सांख्य कहेंगे तो प्रथम सूत्र में इस अधिकरण के सिद्धांति ने सांख्यों का निराकरण करते हुए कहा ईक्षतेर नाशब्दम का मतलब जगत न, न है। जिस प्रधान को जगत का कारण कहना चाहते हैं छांदोग्य उपनिषद में छठवे अध्यायस्त सतपद पदार्थ अर्थ प्रधान करके वह पदार्थ प्रधान नहीं है क्यों प्रधान नहीं है पदार्थ कहते हैं इसलिए कि प्रधान इस नाम से तो वहां पर जगत के कारण का निर्देश नहीं है सत नाम से है सत शब्द का प्रयोग है और उस सत को सत्थ पदार्थ को ईक्षिता बताया गया है ईक्षतेर का अर्थ है ईक्षणात ईक्षण पूर्वक तेज आदि की सृष्टि का छादोज्य उपनिषद का अध्याय प्रतिपादन करता है और प्रधान जड़ होने से ईक्षिता नहीं हो सकता ईक्षण करता नहीं हो सकता इसे कहा गया ईक्षतेर शब्दम से सिद्धांति के द्वारा प्रथम सूत्र में तो सत्पदार्थ को ईक्षिता के रूप में छांदोग्य उपनिषद बताती है और सांख्यों का प्रधान जड़ होने से इक्षिता नहीं होगा इसलिए सत्पदार्थ प्रधान नहीं है और जो सत्पदार्थ होगा वही जगत का कारण होगा तो सत्पदार्थ चेतन है और वह चेतन कौन है ब्रह्म इसलिए छांदोग्य के छठवें अध्याय में भी ब्रह्म को ही जगत के कारण के रूप में बताया गया है ऐसा प्रथम सूत्र में पंचम अधिकरण के सिद्धांति ने कहा लेकिन सिद्धांति की ये बात यदि सांख्य स्वीकार करेंगे तो सांख्य सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा ना इसलिए उनको तो बुद्धि लगानी है ये न प्रकार न छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय में सत पदार्थ। सांख्य शास्त्र में जगत कारणत्व रूपे न परिकल्पित तो प्रधान ही हैं ये निश्चित करने के लिए ये सिद्ध करने के लिए सांख्य अपनी बुद्धि लगाते हैं सोचते रहते हैं कुछ न कुछ युक्ति निकालते रहते हैं कि छठवें अध्याय में सत्पदार्थ होना चाहिए प्रधान ही ये निश्चित करने के लिए वो युक्तियाँ बताते हैं तो जो सिद्धांती ने सत्पदार्थ चेतन होगा जड़ प्रधान नहीं होगा इसको सिद्ध करने के लिए हेतु बताया ईतृत्व ये जो सिद्धांति के द्वारा बताया गया हेतु है इसको अन्यथा सिद्ध बता रहे हैं सांख्य इक्षित्रित्व रूप हेतु यदि अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तो फिर सत्पदार्थ जड़ प्रधान भी निश्चित हो जाएगा तो ईक्षित्रित्व हेतु को अन्यथा सिद्ध करने का अर्थ होता है जड़ में भी ईक्षित्रित्व सिद्ध हो जाए जो जड़ पदार्थ हैं। उसमें भी ईक्षण सिद्ध हो तो माना जा सकता है किसी न किसी प्रकार से जड़ भी ईक्षिता सिद्ध हो तो सत पदार्थ में जो ईक्षित्व बताया गया वह जड़ प्रधान में भी उपपन्न होने से सत प्रधान ही है ये सिद्ध होगा इसके लिए सांख्य द्वितीय सूत्र के द्वारा निवर्त्य शंका के रूप में एक आशंका कर रहे हैं अत्र आह इत्यादि वाक्य से इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार अत्र आह ये जो टीका में प्रतीक है पांच नंबर जहां दिया होगा इसके बाद में टीका में पाँच नंबर तो है पांचवे नंबर पांचवे सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य था उसकी व्याख्यान रूप टीका समाप्त हुई इसका द्योतक है पाँच नंबर उस पाँच नंबर के बाद में लिखा होगा संप्रति उत्तर सूत्र निरस्या शंकाम आह अत्र आहेती ये मिल गया सबको एक हाँ, 108 नंबर पृष्ठ पर पांचवी पंक्ति में टीका में है <स्थाँगा> आपके इसमें आपकी और हमारी पुस्तक तो एक ही है ना तो आप आपके अभामती देख रहे हैं क्या भाष्य रत्न प्रभा टीका आपने तो, तो भाष्य रत्न प्रभा टीका में अंतिम पंक्ति नहीं वो है पांचवी पंक्ति ऊपर से जहा पांच नंबर दिया है उसमें उत्तर सूत्र निरस्या निरसयाशंका आह, आह इं यह पर तो संप्रति का अर्थ है इधानी इस समय इस समय का अर्थ है पंचम अधिकरण के प्रथम सूत्र के द्वारा सांख्यों का निराकरण होने पर सिद्धांत के द्वारा निराकरण करने के अनंतर सांख्य सिद्धांति के इक्षित्रित्व रूप हेतु में अन्यथा सिद्धि की शंका करता है इसलिए उत्तर सूत्र निरस्या निरस्य निरस् आशंका का विशेषण है निरस्य का अर्थ है ऐसी आशंका जिसका निराकरण उत्तर सूत्र से होना है उत्तर सूत्र यानि छठवा सूत्र पात का अधिकरण का दूसरा तो अधिकरण के द्वितीय सूत्र से पाद के ष्ट सूत्र से निराकरण योग्य जो आशंका है सांख्यों की एक हेतु में अन्यथा सिद्धि की आशंका उसे अत्राह इत्यादि भाष्य से प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं सांख्यों की आशंका को फिर सूत्र से व्यास जी उसका निराकरण करेंगे तो भाष्य में देखिए जहां भाष्य में पांच नंबर लिखा है चौथी पंक्ति के अंत में भाष्य में पांच नंबर लिखा है उसके बाद आया अत्र आह ये तो अत्र आह ईक्षित्व के कारण पदार्थ प्रधान नहीं होगा ऐसा सिद्धांति के द्वारा कहे जाने पर सांख्य, आह सांख्य कहते हैं क्या कहते हैं कि यद उक्तम न अचेतन प्रधानम जगत कारण यदम सिद्धांति के द्वारा जो ये कहा गया इना शब्द इस सूत्र के द्वारा सिद्धांति ने जो ये कहा कि अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं होगा क्यों तो ईक्षित्व श्रवणात् वेद जगत के कारण सत पदार्थ में ईक्षित्व बता रहा है का मतलब ज्ञान ईक्षण का अर्थ है ज्ञान ईक्षिता का अर्थ है ज्ञाता ईक्षित्व का भी अर्थ हो जाएगा ज्ञान तो ज्ञान पूर्वक सृष्टि हुई है जगत को बनाने वाले ने ऐसे ही बेहोशी में जगत को नहीं बनाया होश में बनाया है जान करके बनाया है उसे ज्ञान है जगत बनाने का तो जगत कारणम कारण जगत कारण यह प्रधान नहीं होगा प्रधान में ईक्षित्रित्व तो संभव न होने से ऐसा जो पहले कहा कते तद अन्यथापि उपपद्यते तत्का अर्थ है ईक्षित्रित्व जो हेतु बताया गया है ईक्षित्रित्व ये चेतन का धर्म है ऐसा सिद्धांतियों ने कहा चेतन में ही ईक्षित्रित्व रहेगा और प्रधान चेतन नहीं है इसलिए जगत का कारण नहीं होगा तो ये ईक्षित्व धर्म यदि चेतन को छोड़कर के जड़ में भी रहेगा तब तो किसी न किसी प्रकार से जड़ में भी ईक्षित्व की सिद्धि हो जाए तो फिर प्रधान में भी ईक्षित्व सिद्ध होगा और सत्पदार्थ प्रधान को माना जा सकता है ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी इसलिए अन्यथा सिद्धि दिखा रहे हैं कि तत् यानी ईक्षितृत्व अन्यथापि उपपद्य थे क्या मतलब जड़ में भी ईक्षितृत्व सिद्ध हो सकता है गौण मुख्य नहीं इसे बता रहे हैं आगे ई की अन्यथा उपपत्ति अचेतने पी चेतनवद उपचार दर्शनात्चेतन यानि जो जड़ है उसमें भी चेतन के तरह गौण व्यवहार देखा जाता है उपचार का अर्थ है गौण प्रयोग उपचार शब्द का होता है गौण प्रयोग तो चेतन के धर्म का मुख्य रूप से चेतन में रहने वाले धर्मों का गौण रूप से अचेतन में भी प्रयोग देखा जाता है कैसे तो उदाहरण के लिए अचेतन में भी चेतनवत उपचार का उदाहरण बता रहे हैं दृष्टांत बता रहे हैं सांख्य वो दृष्टान्त यहासपतनता नदिया कूल से आलक्ष कूल पीपति सती अचेतने पी कूले चेतनवत उपचारो दृष्ट तो ये उदाहरण हैं कूल शब्द का अर्थ होता है तीर नद्या कूल नद्या कूल से यानी नदी के तीर में चेतन वत् उपचार होता है जैसे ईक्षण ये ज्ञान है वह चेतन का धर्म है ऐसे इच्छा भी ये चेतन का धर्म है पी पठीसा का अर्थ होता है पढ़ने की इच्छा जी गमीसा का अर्थ होता है जाने की इच्छा और बुभुक्षा का अर्थ होता है खाने की इच्छा साकार होता है पीने की इच्छा ये सब किसको होगी जड़को की चेतन को चेतन को जड़ को नहीं होगी इंद्र देवता सुनना चाहते हैं ब्रह्मसूत्र <laughs> तो कई दिनों बाद पाठ शुरू हुआ ना तो इंद्र देवता चाह रहे हैं पंचम अधिकरण सुनना